माँ की बातें श्री सुरेंद्र नाथ सरकार एक दिन राजू बीमारी के कारण छटपटा रही थी माँ ने कहा देखो तो बेटा उसे क्या हुआ है मुझे कोई नाड़ी ज्ञान नहीं था फिर भी माँ को आश्वस्त करने के लिए राजू की नाड़ी दबा कर देखी और माँ से कहा कोई विशेष बात नहीं है थोड़ी दुर्बलता है थोड़ा दूध पिला दो माँ का बच्चों जैसा स्वभाव उसी समय दूध पिलाने लगी थोड़ी देर बाद राधु की माँ आकर राधु के पास बैठी इस पर राधु अत्यंत अस्थिर हो उठी क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी कि उसकी गर्भधारणी माँ उसके पास रहे राधु की माँ को दूर सरकने के लिए माँ ने उन्हें हाथ से ठेलते हुए कहा तुम अभी जाओ ना। इस प्रयास में अचानक माँ का हाथ राधु की माँ के पैरों से छू गया इस पर राधू की माँ अत्यंत परेशान होकर बोल उठी तुमने क्यों मेरे पैरों में हाथ लगाया अब मेरा क्या होगा उनका यह भाव देखकर कर माँ की हंसी रुकती ही नहीं थी बिहारी दादा निकट ही थे बोले माँ देख रही हो एक तरफ तो पगली तुम्हें इतनी गालियाँ देती है मारने दौड़ती है लेकिन तुम्हारा हाथ पैरों से लग गया तो कितनी भयभीत है माँ ने कहा बेटा रावण क्या यह नहीं जानता था कि राम पूर्ण ब्रह्म नारायण है और सीता आद्याशक्ति जगन्माता है फिर भी वह ऐसा ही करने आया था वह पगली क्या मुझे नहीं जानती सब जानती है फिर भी वह ऐसा ही करने आई है माँ के पैरों के बात कर, का कष्ट का उल्लेख करते हुए मैंने कहा माँ सुना है भक्तों का पाप ग्रहण करने से ही तुम्हें यह बीमारी हुई है मेरी एक आंतरिक प्रार्थना है तुम मेरे लिए मत भुगतना मेरे कर्मों का भोग मेरे द्वारा ही करा लेना माँ यह क्या बेटा यह क्या बेटा तुम लोग अच्छे रहो मैं ही भुगत लूँ आह उस समय मैंने माँ की एक अपूर्व करुणा मूर्ति देखी जय राम बाटी से रवाना होने के समय मैं माँ को प्रणाम करने गया उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कर जप किया और स्नेह भरे स्वर में बोली आह इन लोगों की इच्छा मेरे पास रहने की होती है लेकिन क्या करूँ संसार में इन्हें बहुत से काम करने पड़ते हैं जिस प्रकार लड़के के प्रदेश जाने के समय माँ साँस में कुछ दूर तक जाती है उसी तरह वे भी साँस साँस कुछ दूर आईं और अश्रुपूर्ण नेत्रों से दूर तक देखती रहीं।